श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अभेदानंद स्वामी अभेदानंद के कोई कोई व्याख्यान तो इतने अच्छे होते थे कि उन्हें दो या उससे अधिक बार दोहराना पड़ता था पुनर्जन्मवाद के बारे में उनके तीन व्याख्यान इतने चित्ताकर्षक हुए थे कि एक श्रोता ने अपने खर्च से ही उसकी दो हजार प्रतियाँ छपवा वक्ता को उपहार स्वरूप दी यही उनके ग्रंथों के प्रकाशन का प्रारंभ था इन ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि स्वामी अभेदानंद को विषय वस्तु की मीमांसा करने में अपूर्व क्षमता प्राप्त थी श्रोताओं के क्षीरबद्ध संस्कार पर वृथा प्रहार न करते हुए वे इतने धीर तथा शांत भाव से उन्हें अपनी विचारधारा में लाने का प्रयास करते कि वे लोग स्वयं भी नहीं जान पाते कि कब उन्होंने अपना मत छोड़कर नया मत स्वीकार कर लिया है स्वयं पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन में सुविज्ञ होने के कारण वे उनके चीर अभ्यस्त विचारधारा के अनुसार ही बढ़ते हुए क्रमशः उनके अनजाने ही उन्हें वेदांत मत में स्थापित कर देते थे 2 अप्रैल अठारह ईस्वी को उन्होंने अपने छह छा छात्रों तथा छात्राओं को ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित किया इसके बाद व्याख्यान की अवधि समाप्त होने पर उन्होंने बोर्डिंग हाउस छोड़ दिया तथा पिछली बार की छुट्टियों की ही तरह इस बार भी भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमते हुए मित्रों के घर रहने लगे साथ ही वे नए मित्रों से परिचय व्याख्यान तथा विचार विनिमय के लिए प्रयत्न करते रहे इसी अवसर में उन्होंने प्रेतात्मवादियों की सभा में भाग लिया था व्याख्यान भी दिए थे और कुछ प्रेत अवतरण चक्रों में भी बैठे थे इसके बाद ग्रीन एकर कॉन्फ्रेंस के व्याख्यान देकर सितंबर के प्रारंभ में वे बोस्टन पहुँचे वहाँ उन्हें पता चला कि स्वामी विवेकानंद पुनः अमेरिका में आ गए हैं अतएव वे अविलंब रिजले मैनर में जाकर श्री लेगेट के भवन में स्वामी जी तथा उनके साथ आए स्वामी तुरानंद से मिले उनके साथ आनंद पूर्वक दस दिन बिताकर वे न्यूयॉर्क लौट आए न्यूयॉर्क में वेदांत प्रचार के साथ ही स्वामी अभेदानंद ने एक और उल्लेखनीय कार्य भी आरंभ किया वह था बालक बालिकाओं के लिए क्लास वे हितोपदेश आदि ग्रंथों से कोई कहानी चुनकर उसके आधार पर चर्चा आदि करते हुए प्रत्येक शनिवार को तीसरे प्रहर एक घंटा उनके साथ बिताते और इस प्रकार उनके सुकुमार मन को गढ़कर तैयार करते थे यह क्लास बड़ा ही मनोरंजक होता था कोई कोई बच्चे तो इसके आकर्षण से कष्ट उठाकर भी दूर दूर से पैदल चलकर आते थे बाद में स्वामी तुरयानंद उनके इस कार्य में सहायता करने लगे न्यूयॉर्क पहुंचकर स्वामी अभेदानंद ने सर्वप्रथम मार्ट मेमोरियल हॉल में भाषण देना आरम्भ किया अट्ठारह सौ में उन्होंने पाँच महीने असेंबली हॉल में भाषण दिए 22 अक्टूबर 1899 ईस्वी से मेडिसन एवेन्यू के उनसठ नंबर स्ट्रीट में अवस्थित टॉप नेडो हॉल में उनके भाषण होने लगे तथा 146 नंबर ईस्ट 55 नंबर स्ट्रीट के भवन में वेदांत समिति का कार्यालय आज स्थापित हो उसी में विभिन्न विषयों पर कक्षाएं चलने लगीं उन्नीस ईस्वी मई के प्रारंभ में वेदांत समिति स्थानांतरित होकर 103 नंबर ईस्ट के अंठावन नंबर स्ट्रीट के मकान में चली आई यहीं पर स्वामी जी ने यूरोप जाते समय मार्ग में ठहरकर कर स्वामी अभेदानंद तथा तुल्यानंद के साथ कुछ दिन निवास किया पूरा मकान ही समिति के नाम किराए पर ले लिया गया था इस कार्य में अभेदानंद ने अद्भुत साहस का परिचय दिया इस मकान में आने के पहले अचानक तीस अप्रैल को उन्हें पता चला कि पहले का मकान छोड़ देना होगा तदनुसार दो मई को वह मकान छोड़कर वे एक मित्र के घर गए वहाँ पर उन्हें पता चला कि अंठावन नंबर स्ट्रीट का मकान उनके हाथ में है जिसका मासिक किराया पचहत्तर डॉलर है उनके निकट अधिक धन नहीं था फिर भी उन्होंने ठाकुर के भरोसे दस डॉलर मात्र अग्रिम देकर उसी समय उस मकान में प्रवेश किया 1901 सौ ईस्वी के उनके व्याख्यानों में किसी किसी दिन श्रोताओं की संख्या 600 तक पहुंचती थी योग के क्लास में भी छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी जिससे उन्हें दो बार क्लास चलाने पड़ते थे इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न सभा समितियों में भी अनेक विद्वानों के समक्ष व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता इस समय से व्याख्यान के दिनों में इतना धन आने लगा कि पहले की तरह अवकाश काल में मकान छोड़ देने की आवश्यकता नहीं रही उस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में विभिन्न स्थान देखने के पश्चात वे पश्चिमी तट पर अवस्थित शांति आश्रम में स्वामी तुरयानंद के पास चले आए छः दिन वहां बिताकर स्वामी अभेदानंद सैन फ्रांसिस्को गए इस नगर में तथा निकटवर्ती स्थानों में भ्रमण करते हुए घरेलू बैठक तथा वार्तालाप आदि की सहायता से वे वेदांत प्रचार करने लगे इसी अवसर पर उन्होंने प्रोफेसर हाविसन के आमंत्रण पर बर्कले विश्वविद्यालय की थियोसॉफिकल यूनियन में लगभग ४०० श्रोताओं के समक्ष लगभग डेढ़ घंटे तक भाषण दिया इस ऋतु के भ्रमण काल में उनका यही एकमात्र भाषण हुआ था इसके बाद पश्चिमी अंचल का भ्रमण समाप्त कर सात अक्टूबर को वे न्यूयॉर्क पहुँचे और तीन नवंबर को पुनः यथाविधि वेदांत समिति का कार्य आरंभ किया इस बार के व्याख्यान तथा क्लास कार्नेगी लाइसियम में होने लगे अभेदानंद जी अब दार्शनिक के रूप में सुपरिचित हुए तथा रायस जेम्स हाविसन लैंडमैन आदि विद्वान प्राध्यापकों के द्वारा विशेष सम्मानित हुए श्री लेगेट के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हर्षल श्री पार्कर वेदांत समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए रविवार श्री व्याख्यान बाल कक्षाएं कक्षाएं तथा योग कक्षाएं रूप से चल रही थी श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव नियमित रूप से हुआ करता था वेदांत समिति से पुस्तकें आदि प्रकाशित होकर बिकने लगी तथा समिति के सदस्यों एवं मित्रों की संख्या भी कई गुनी बढ़ गई 1902 सौ दो ईस्वी के प्रथमार्ग तक इसी प्रकार कार्य चलाने के बाद उन्होंने 7 अगस्त को यूरोप की यात्रा की इंग्लैंड पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने स्कॉटलैंड के ग्लासगो आदि नगर तथा इंग्लैंड के विभिन्न स्थान देखे तत्पश्चात वे फ्रांस होते हुए स्विट्जरलैंड पहुंचे। वहां उन्होंने जिनेमा का झील देखा तथा विभिन्न पर्वत शिखरों पर आरोहण किया इस प्रकार आनंद अनुभव करने के बाद वे पेरिस होते हुए लंदन आए और अविलंब तीन अक्टूबर को न्यूयॉर्क की यात्रा की न्यूयॉर्क पहुँच उनका सर्वप्रथम कार्य था महासमाधि मग्न आचार्य स्वामी विवेकानंद की स्मृति में एक सभा का आयोजन करके उनके प्रति अपनी तथा समस्त अमेरिका वासियों की श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करना उस दिन स्वामी अभेदानंद ने भाव विभोक् होकर बताया कि वे स्वामी जी के प्रति कितने कितने ऋणी हैं तदनंतर सभा में स्वामी जी को न्यूयॉर्क की वेदांत समिति के संस्थापक के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की गई स्मृति सभा के पश्चात वेदांत समिति का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा बाईस जनवरी उन्नीस ईस्वी को समिति के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए कार्य विवरण में देखा गया कि समिति की सर्वागीण उन्नति हुई है सदस्यों तथा तो मित्रों की संख्या में आसाती वृद्धि हुई है खर्च थोड़ा बढ़ जाने पर भी कोष में कुछ धन संचित रखा है तथा तो 5,250 पुस्तिकाओं एवं पच्चीस सौ ग्रंथों की बिक्री हुई है इसके बाद व्याख्यान का मौसम समाप्त होने पर 15 मई को अभेदानंद जी इटली भ्रमण के लिए रवाना हुए इस बार इटली स्विट्ज़रलैंड बेल्जियम आदि देखने के बाद दे सत्ताईस सितंबर को अमेरिका जाने वाले जहाज में सवार हुए